पातंजल योग सूत्र समाधिवाद विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोनय 18 दूसरे प्रकार की समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का सतत अभ्यास किया जाता है उसमें व्युत्थान प्रत्ययहीन संस्कार मात्र ही शेष रहता है यही वह पूर्ण अति चेतन और संप्रज्ञात समाधि है जो हमें मुक्त कर देती है पहले जिस समाधि की बात कही गई है वह हमें मुक्ति नहीं दे सकती आत्मा को मुक्त नहीं कर सकती भले ही कोई मनुष्य समस्त शक्तियां प्राप्त कर ले पर तो भी उसका पतन हो सकता है जब तक आत्मा प्रकृति के परे नहीं चली जाती तब तक पतन का भय बना ही रहता है यद्यपि इसकी साधन प्रणाली बहुत सरल मालूम होती है पर इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है यह साधन प्रणाली ऐसी है कि इसमें स्वयं मन पर ध्यान करना पड़ता है और जब कभी कोई विचार उठता है तो तक्षण उसे दबा देना पड़ता है मन के अंदर किसी प्रकार के विचार को स्थान न देकर उसे संपूर्णतया शून्य कर देना पड़ता है जब हम सचमुच यह करने में समर्थ हो जाएंगे, तो बस उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे जो लोग पूर्व साधन या पूर्व तैयारियां किए बिना ही मन को शून्य करने का प्रयत्न करते हैं उनका मन अज्ञानात्मक तमोगुण से आवृत्त हो जाता है और वह उनके मन को आलसी एवं अकर्मण्य कर देता है यद्यपि वे सोचते हैं कि वे मन को शून्य कर रहे हैं इसके साधन में सचमुच समर्थ होना उच्चतम शक्ति की अभिव्यक्ति है मन को शून्य करने में समर्थ होना यानी स्वयं के चरमावस्था प्राप्त कर लेना है जब इस असम्प्रज्ञात या अतिचेतन अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तब यह समाधि निर्बीज हो जाती है समाधि के निर्बीज होने का तात्पर्य क्या है संप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तियों का केवल दमन भर होता है पर तब भी वे संस्कार या बीजाकार में विद्यमान रहती है अवसर पाते ही वे पुनः तरंगाकार में प्रकट हो जाती है पर जब संस्कारों को भी निर्मूल कर दिया जाता है जब मन को भी लगभग नष्ट कर दिया जाता है तब समाधि निर्बीज हो जाती है तब मन में ऐसा कोई संस्कार बीज नहीं रह जाता जिससे यह जीवन लता फिर से लला सके जिससे यह अविराम जन्म मृत्यु का चक्र और भी घूम सके तुम लोग पूछ सकते हो कि वह फिर ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ मन नहीं जिसमें कोई ज्ञान नहीं जिसे हम ज्ञान कहते हैं वह तो उस अति चेतन अवस्था की तुलना में एक निम्नतर अवस्था मात्र है यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि, कि किसी विषय की सर्वोच्च और सर्वनिम्न अवस्थाएँ राया एक ही प्रकार की मालूम होती है इथर आकाश तत्व का कंपन निम्नतम होने से उसे अंधकार कहते हैं मध्य कोटिका होने से आलोक और फिर उसका उच्चतम कंपन भी अंधकार के समान दिखता है इसी प्रकार अज्ञान सबसे निम्नावस्था है और ज्ञान मध्यावस्था और इस ज्ञान के भी अतीत एक उच्च अवस्था है पर अज्ञानावस्था और ज्ञानातीत अवस्था दोनों देखने में एक ही समान है हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह एक उत्पन्न द्रव्य है एक मिस्र पदार्थ है वह प्रकृत सत्य नहीं है